प्रश्नोत्तर दीपमाला सुख और दुख जिज्ञासा शास्त्र के अनुसार हिरण ने गर्भ समि सूक्ष्म का अभिमानी है ऐसी स्थिति में क्या उसका सभी प्राणियों के अंतकरण में होने वाले सुख दुख से संबंध बनता है समाधान आपके शरीर के एक एक कण में रक्त की एक एक बूंद में सैकड़ों जीवों जीवाणु आदि का शरीर है उनका लड़ना झगड़ना पैदाइश मरना सब कुछ इसमें होता है इसी में वे दफनाए जाते हैं इसलिए यह शरीर महाशमशान है परंतु उनके झगड़े से जीने मरने से अथवा सुख दुख से आपका कोई संबंध नहीं बनता समस्या तो अभिमान से ही होती है उन जीवों का उस शरीर में अभिमान है पर आपका उनके शरीर में अभिमान नहीं है इसलिए उनके सुख दुख का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हाँ उन जीवों का आपसी झगड़ा बहुत बढ़ जाए तो आपके शरीर में भी उसका असर रोगादि के रूप में दिखता है इसी प्रकार हिरण्य गर्भ का समष्टि में अभिमान है और हमारा व्यष्टि अंश में अंश में अभिमान करके उनके माध्यम से आप सारा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए वहाँ होने वाले सुख दुख का आप पर असर पड़ता है परंतु हिरण्यगर्भ का अंश में अर्थात आपके सूक्ष्म शरीर में अभिमान न होने से यहाँ के सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं बनता जब जीवों का कोई बड़ा सामूहिक भोग आता है सृष्टि में विक्षेप बहुत बढ़ जाता है तब हिरण्यगर्भ गर्भ के स्थल शरीर विराट में भी उसका असर पड़ता है लोगों को यह भी गलत है कि व्यस्टि सूक्ष्म शरीर मिलकर हिरण्य बनता है परंतु ऐसी बात नहीं है समष्टि पहले बनता है और व्यक्ति बाद में इसलिए हमारे सूक्ष्म शरीर उसके अंश होने पर भी उनमें उसका अभिमान नहीं है उसका अभिमान तो समष्टि सूक्ष्म भूतों में है अतः हमारे अंतःकरण के सुख दुख से वह सुखी दुखी नहीं होता जिज्ञासा आगम शास्त्र में कहा है कि साधक की एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वह संपूर्ण विश्व का भोगता हो जाता है ऐसा कैसे हो जाता है कदाचित ऐसा अनुभव कर भी ले तब तो वह संपूर्ण विश्व के दुख का भोगता बन जाएगा इससे उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं हो सक जाएगी समाधान जो अपने को संपूर्ण विश्व के भोक्ता के रूप में अनुभव करता है उसकी आगम शास्त्र में विरेस संज्ञा होती है यहाँ भोक्तृत्व का तात्पर्य सामान्य जीवों के समान नहीं समझना चाहिए वह मात्र अनुभूति करता है कि संपूर्ण विश्व मेरा ही ऐश्वर्य है मेरे में ही कल्पित है सृष्टि पालन संहार इत्यादि सब मेरी ही शक्ति से हो रहे हैं मेरी शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस प्रकार का उसका निश्चय हो जाता है इसके अतिरिक्त यहाँ पर उसमें कोई भोक्तृत्व नहीं बनता जैसे प्रजा के सुख और ऐश्वर्य को राजा अपना ही ऐश्वर्य स्वीकार करके सुखी रहता है प्रजा का ऐश्वर्य तो राजा का ही होता है क्योंकि प्रजा उस राजा से बाहर नहीं है इसी प्रकार यह वीरेश जब किसी को अपने से बाहर नहीं देखता तो उन सब के भोग का भी वह अनुभव कर लेता है इतना होते हुए भी वह अज्ञानियों के समान भोग में लिपायमान नहीं होता स्वभुंजानों न स्वलिप्यते उसके चित्त की स्थिति ऐसी है कि वह सब में स्व के भोक्तित्व का अनुभव करते हुए भी उनसे लिपायमान नहीं होता है लिपायमान होने में हेतु तो कर्तापन है और उसमें कर्तापन का अभाव है उसमें सामान्य जीवों के समान कर्तापन का भाव नहीं है इसलिए वहाँ पर लिपायमान होने का प्रश्न ही नहीं उठता अब यदि कोई शंका करे कि सबके दुख का अनुभव यदि उसको हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो सकती है यहाँ पर इस बात का विचार करना चाहिए कि जिस स्थिति में उसका चित्त है वहाँ दुख नाम की कोई वस्तु है क्या अब उसकी दृष्टि में दुख है ही नहीं तो संपूर्ण दुखों का भोगता बनेगा ऐसी शंका ही नहीं बनी सुख से दुख से न कोपिदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा अहम करोमीति स्वकर्म सूत्रग्रज तो ही लोक بالמקירה مع